विनय पत्रिका दिनियावली सकुचत हों अतिराम कृपानिधि चोकर विनय सुनावों सकल धर्म विपरीत करत के भात नाथ मन भाव जानत हो हरिप चरा चर मै हठ नयन अंजन केस सिखा युवती तोचन सलब पठाओं श्रवणन को फल कथा तुम्हारी यह समुझो समुझाओ दिन श्रवणन पर दोष निरंतर सुन सुन भरी भरी दही रसना गुन गाइ तिहार बिन प्रयास सुख पाव दही मुख पर अपवाद फेको रटि रटि जनमन सा कही कही सब सिखाओनानी हाटक घट भर जतन खनाव पर प्रेरित सबसो इक सुजनाओं पर विलास सब संतन माझ निगम से सारद निहोर जो अपने दोष कहाओ सिराहि कलप सत लगी प्रभु कहा एक मुख गाओ जो कर आपन विचारो तो किसर नो आव मिथुल स्वभावी पति को सोबल मन दिखाओ तुलसीदास प्रभु सोग्न नहीं दे सपने उसमहि तुम रिझाओ नाथ कृपा भवसिंधु सिंधु थे नुपद समझो जान सिराव कृपा कृपाणिखि राम जी मुझे बड़ा संकोच हो रहा है मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं जो कुछ भी मैं करता हूं सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है फिर नाथ आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है पर मैं उस हरि स्वरूप को भूल कर भी नहीं देखता मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ मैं यह समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरों के दोष सुन सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ जिस जीभ से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ उस मुख से जीभ से नेढ़ढ़ किन दूसरों की निंदाएं, रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ मैं यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा रखा है पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ मन से कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं यत्न कर कर बड़े जतन से छिपाता हूँ और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है जबरदस्ती ही सबसे बैर बढ़ाता हूँ इतना होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को घिनाता हूँ उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ चारो वेद शेषनाग और शारदा आदि का निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तब भी हे प्रभु मेरे वे दोष कल्प तक समाप्त न होंगे फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं? यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं, तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकूं? परंतु श्री राम जी का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीम शील है इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूँ ये प्रभो इस तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके किंतु हे नाथ आपकी कृपा के आगे यह संसार सागर गाय के खुर के समान है यह जानकर जी में संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार समुद्र से सहज ही तर जाऊँगा सुनहु राम रघुबीर घु मन अली मानत मान गम अनुसन त्रासन केरो भुल्यो सूल करम कोल हुन तिल का जहसत सत संग कथा माधव की सपन हु कर फेरो लोभ मोह मद काम कोरत तिन सो प्रेम घनेरो पर गुण सुनत दाह पर दूषण सुनत हरक बहुते रो आप पाप को नगर बसावत सहन सकत पर खेरो साधन फल सुच सार नाम तब भव सरिता करो कबू कहो संगति प्रभावते सुमार सुमारेरों तब कर क्रोध संगक मनोरथ देत कठिन भट भैरो इकहो दीन मलिन मते पत जाल यति घेरों तापर सही न जाय करुणा निधि मन को दुसह दरे रो आरी पर जतन बहुत विधि ताते कहत सबे तुलसीदास तुलिस यह त्रास मिटय जब हृदय करह तुम ढेरोघुनाथ जी हे स्वामी सुनिये मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है आपके चरण कमलों को भूलकर कर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है न तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है वह बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है पर अब उस कष्ट को भूल गया है जहां सत्संग होता है भगवान की कथा होती है वहां वह मन स्वप्न में भी भूल भी नहीं जाता परंतु जो लोग मोह मद काम और क्रोध में भग्न रहते हैं उन्हें दुष्टों से वह अधिक प्रेम करता है दूसरों के गुण सुनकर वह दाह के मारे जला जाता है और दूसरों के दोष सुनकर बड़ा भारी हर खाता है स्वयं तो पापों का नगर बसा रहा है पर दूसरे के पापों के खड़े को भी नहीं देख सकता भाव भावजह कि अपने बड़े बड़े पापों पर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता परंतु दूसरों के जरा से पाप को देख ही उनकी निंदा करता है आपका राम नाम सारे साधनों का फल वेदों का सार और संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए बेड़ा है ऐसे राम नाम को यह दुष्ट दूसरे के हाथ में कौड़ी कौड़ी के लिए बेचता हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता फिरता है यदि कभी सत्संग के प्रभाव से भगवत के मार्ग के समीप जाता भी हूँ तो विषयों की आसक्ति उभर कर, मन को तुरंत सांसारिक बुरी कामना रूपी गड्ढे में धक्का दे देती है एक तो मैं वैसे ही दीन पापी और बुद्धिहीन हूँ तथा विपत्तियों के जाल में खूब फंसा पड़ा हूँ इस पर हे करुणानिधि मन के इस असही धक्के को मैं कैसे सह सकता हूँ मैं अनेक यत्न करके हार गया इससे मैं पहले से ही कहे देता हूँ कि तुलसीदास का यह भय जन्म मरण का त्रास तभी दूर होगा जब आप उसके हृदय में निवास करेंगे